विवेका पूर्व कर्मणि में प्रवृत्व सती विवेके तत्व न प्रवृत्ति इतिहास के अंगी करो विवेक होने के पहले कर्म में कोई प्रभुत्व हुआ कर्म प्रवृति होती है तो किन्तु विवेके सति विवेक होने पर कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी इतिहास कर्म से सिद्धांत अंगीकर कर्मादि कर्म में अकर्म कर, और अकर्म कर्म जानने वाला ज्ञानी सो अकर्मादि दर्शनादेव निष्कर्म अकर्मादि दर्शन से ही निष्कर्म है कर्म में अकर्म अकर्म कर्म देखने से ही निष्कर्मा कर्म त्याग करके स्थित है तो कुछ नहीं करेगा तो सर्व के सरगा जीवन मात्रार्थ चेष्टा जीवन मात्रार्था चेष्टा यश्य जीवन मात्रा इति जीवन मात्र जीवन मात्र अर्थ प्रयोजन चेष्टाया चेष्टा जीवन मात्रा जीवन मात्रा चेष्टा संयासी न ज्ञाने स जीवन मात्रा चेष्टा जीवन धारण के लिए विषय जगत पान आदि के लिए केवल चेष्टा करता है कर्म न प्रवर्तते ऐसा कर्म नहीं करता है पहले यद्य कर्म करता निर्वाद कर्म प्रवृत्ता नहीं होता है विवेक होने के पहले प्रभु विवेक होने के पहले होने के बाद नहीं होता है है पुरम पहले अभिनिवेश कर्तृत्व भावना करके प्रभुत्व होता है विवेक विवेका नभाव विवेक के पश्चात अभिन्वेश नहीं रहता है कर्तृत्व नहीं रहता है, है। कर्तव्य बुद्धि नहीं रहती इसलिए अभिन्व नहीं उनसे प्रवृत्ति असंभव प्रवृत्ति तो कर्म में नहीं होगी जीवन उद्देश्य प्रवृत्ति आभाष संभव जीवन मात्र उद्देश्य प्रवृत्ति अभ्यास नहीं प्रवृत्याभास प्रवर्त्या... प्रवृति आभा प्रवृत्ति के आभा है प्रति बोध ये प्रवृत्ति आभा है ज्ञान होने के बाद शरीर में कुछ कर्म है वो कर्म नहीं कर्म आभाष प्रभृति दिखती है अज्ञानी दृष्टि से वास्तव तो प्रभु प्रबुत्य नहीं प्रभुति आभाष प्रवृति जैसे दिखती है संभवती त्यर्थ यही सिद्धांत ने कहा आगे प्रभुति कुछ विचार दिखी के जो कुछ प्रवृति है वो प्रवृति आभाष है सत्य भी विवेक तत्व साक्षात्कार कथन तत्याग स्याद कथम तथ्याग सत्य विवेकी विवेक होने पर आत्मात्म विवेक होने के बाद भी तत्व साक्षात्कार अनुदया जो तो साक्षात्कार नहीं हुआ कर्मणी प्रभु कर्मे भी कोई प्रभुत्व था साक्षात्कार नहीं हुआ कथम त्याग सैद्याग कैसे करेगा इतिहास यस्त प्रारब्धकर्मा प्रारब्धन कर्म प्रायन कर्म आरम क्या है गृह जाकर कर्म क्या प्रार्थ्ध कर्मा सन उत्तर काम उत्पन्न आत्म सम्य दर्शन उसके पश्चात सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाता है सबकर्मी प्रयोजन अपस्यन कर्म में प्रयोजन नहीं है, देखता है सन कर्म पर देती वो। साधने के साथ कर्म त्याग कर देता है <coughs> टीका में त्यक् इत्यादि समानतर श्लोकम अवतरयु भूमिका कृत्वतरण प्रकार दर्शयती आगे त्यक्त कर्म फलासंग में श्लोक आने वाला है इसलिए त्यक्ता नहीं आतिथि वाले में तक इत्यादि त्यक् त्यक्त इत्यादि समानतर आगे का श्लोक अवतरण करने के लिए भूमिका करके उसके अवतारण प्रकार दिखाते सकुत भाष्य में सकुत निमित्त कर्म परित्याग असमेश तो कर्म त्याग तो करना चाहिए प्रयोजन तो किस कारण से यदि कर्म त्याग नहीं कर पाए कर्मणि नहीं तत्फल से संग रहित या कर्म में कर्तृत्व बुद्धि भगविण और इसे कर के। कर्म कार करके कर्म करता है संग रहित स्वप्रयोजन तो अभाव प्रयोजन कर्म नहीं करता है स्वप्रयोजन तो अभाव लोक संग्रहार्थम पूर्वत कर्मणि प्रभु लोक संग्रह के लिए कर्मो में पूर्ववत प्रभुत्व होनी पड़ती नहीं वह किंचित कर कुछ नहीं करता है। कर्मी प्रभुत्व होता है फिर भी अपने दृष्टि से कुछ नहीं करता ज्ञानाग्नि तब्धकर्मा तो आप ज्ञान उप अग्नि से उसका कर्म हुआ कर्म अकर्म एवं सम्पति उसका कर्म कर्म नहीं अकर्म हो गया इति तो दर्शन से इसको दिखाएंगे दिखाने के लिए कहते टेक्सटाइस लोगों कहते नहीं कुत निमित्ता आदि किस निमित से कर्म त्याग नहीं कर पाए तो क्या निमित्त है लोक संग्रह आदि निमित्त विभक्षित लोकसंग्रह संग्रह अपराधक पूर्वक अभ्यास से कुछ कर्म करता है तब वो नहीं छोड़ता है तो भी फल फल इच्छा रहित रहते कर्म करता है तो वस्तुतः तो कर्म नहीं है कर्म परित्याग संभविशति तस्म प्रभु नव प्रमाद। कर्म त्याग नहीं करता तो कर्म करने होने पर भी नई किंचित करो कुछ नहीं करता है स्वदृष कर्मणि प्रभुतो नाकरोति करो कर्म की कथम उच्य कर्म ही प्रभु वो कर्म नहीं करता है कैसे विरुद्ध होता है तत्र है स्व प्रयोजन अभाव अपना प्रयोजन होने से लोकसंग्रह के लिए कर्म करते हुए प्रवृत्त होते हुए वह वस्तु स्वदिष्टा कुछ नहीं करता है तो कर्म है कर्म हो गया कर्मा भाषान की दृष्टि से कथम कर्मणि प्रवर्तते लोक संग्रह प्रवृत्ते अर्थ क्रिया कारिभाव पशुवादि भी चविशेषा थे तो न्याय न्यावृत प्रवृत्ते अर्थ क्रियाकारीभाव प्रवृत्त होने से अर्थ क्रियाकारी नहीं कुछ पर नहीं होगा अर्थक्रियाकारीभाव तो पशु आदि भी सविशेष न्याय न पशुआदि भी सविशेष तो कहा है जैसे पशुआदि इष्टा तो के लिए प्रवृत्त होते हैं अनिष्टा तो के लिए निवृत्त होते हैं से इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद व्यवहार काल में उसके बराबर ही ज्ञानी पशु अविशेषक स्टान अनिष्ट प्रवृति निर्णय व्यावृत्ति कराते है निषेध करते अर्थ क्रियाकार तो व्यावृत्ति अर्थ क्रियाकार नहीं प्रवृति से कुछ नहीं होता है ये बात नहीं जैसे पहले करता था ऐसे पूर्व कर्म नहीं प्रवृति पहले जैसे करता था ऐसे कर्म करेगा प्रवृत्ति से ऐसे ही सिद्ध होगा जैसे प्रवृति होता है ऐसे करेगा कर्ण पर भी ज्ञाना जीता कर्म से उसका कर्म अकर्म हो जाता है कथन सर विवेक के नाम अभिवेक के नाम से विशेष इतिहास विवेक के अभिवेक में क्या भेद रहेगा इतिहास कर्मा जो संगा संगाभ्याम इतिहास यही भेद कर्म तो कर सकता है यानी की प्रवृति होने पर आत्मा में प्रयत्न होगा और कर्मशाले में नहीं होगा ये अर्थ नहीं कर्म तो हो जाएगा कर्म होने पर भी कर्म फल में आसंग नहीं है ज्ञानी का और अज्ञानिक आसंग है अभिमान नहीं ज्ञानी का इसका अभिमान भी है कर्मनी प्रवृत्तोपी न कित करु थी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म तरह उक्त अर्थे सामान्यतः श्लोकम अवतारित ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत एक अर्थम दर्शय इम श्लोकम आ इस अर्थ को दिखाते दिखाएंगे ये श्लोक भगवान ने कहा यथोत्म तो तो ज्ञान कुटस्थात्म दर्शन तेन सर्वप्रभुम सुखम साक्षात अन्भूय कर्मी तत्फले संघम अशेष निरपेक्ष विद्वान्या त्यक्त ज्ञान क्यात्म तो दर्शन ज्ञात त्यक्त कर्म फलासंग ज्ञान होने के बाद ज्ञान क्या है यतोतं तो ज्ञान क्या है कुटस्थ आत्म दर्शन कुटस्थ आत्मा ज्ञान सर्वोप्रतम सुख ही साक्षात जो ज्ञान हो जाता है सर्वभत्तम सुख है कोई साक्षात्कार होता है कर्म ही तत्फल है संगम आश्रय कर्म कर्म फल में आस को छोड़ करके विशेष और निरपेक्ष चेष्ट विद्वान विद्वान विषय में किसी अपेक्षा के बिना ऐसा चेष्टा करता है तत्वा निराशयः त्यकर्मफासमितृप्त निराशय कर्मल्यासी प्रवृत्ति नौती सौ <coughs> नई किंचित करी युक्त मन तो तत्व नाव किंचित कमी युक्त मन तो तत्व न कमी सौ करते हुए नव किंचित करी मेत तत्व त्यक्तरम फलासंग कर्म कर्मफल फल आसिक कागरी नित्य नितृप्त निरंतर हमेशा तृप्त है विषय निरपेक्ष होकर निराशय आश्रय के विषय के बिना किसके पीछे के बिना नित्य तृप्त होकर के कर्मणि ही अभी प्रवृत्व होती कर्म में ऐसे प्रवृत्व होने पर भी नहीं वो किंचित कुछ नहीं करता है वो कर्म अकर्म है कर्माश अज्ञानी दृष्टि से वो कुछ नहीं करता है त्य तो कर्म स्वाभमान फसंगम च कर्म अभिमान कर्तृत्व तो अहम अरे फल क्या श्री जनों को छोड़ करके यथोक् ज्ञानेन ज्ञाने ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा ही नित्य तृप्त रहता है यथोत्थ तो ज्ञान क्या है कुटस्थ आत्मदर्शन नित्य तृप्त निराकांक्षा विशेष साक्षात्कार सुख साक्षात्कार करता है तो कर्म फल में की छोड़ करके निरपेक्ष विषय निरपेक्ष कर रहता है निराकांक्षा विषय के आकांक्षा के बना तृप्त रहता है निराशय मतलब आश्रय रहित मैं इष्ट साधन सापेक्ष से निरपेक्षत इष्ट साधन की अपेक्षा करेगा तो निरपेक्ष के इस ऐसा संकाल ऐसी निराश्रय है आश्रय रह आश्रय रह क्या है आश्रय नामो यदाश्रित पुरुषार्थम सि जिसको आश्रय करके पुरुषार्थ साधना करना चाहता है वो आश्रय साधन है और ऐसे ज्ञानी किसी के की क्या नहीं करता है इसलिए निराश दिष्टादिष्ट इष्ट फल साधना आश्रय सहित दिष्ट अदिष्ट जो इष्ट है फल उसके साधना आश्रय रहित कुछ नहीं चाहता है ठीक है यद आसित यदे न फल साधन उचित अभी कहा यदा जिसमें आश्रय करके पुरुषार्थन से साधी सती है यह फल साधन जिस फल साधन को आश्रय करके पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहता है आश्रय आश्रयित अर्थ स्पष्ट इत्यस्य, क्या आश्रयितिष्टाधिष्ट फल साधन आश्रयरहित तेनाली पुरुषेन एवं भूतेन ऐसे जो नित्य तृत है पुरुष फल इच्छा रहित तो होकर के तस्ता कर्म फला संगम कर्म फलाशु छोड़ करके ऐसी इत्यादि विशेषता ऐसी ज्ञानी तो कर्म में प्रवृत्व पर भी वस्तु तो, तो नहीं करता है तथा स साधना कर्म न सकाशा कर्मो विदुषा क्रियमाण कर्म क्या मैंने जो कर्म है वस्तुतः कर्मी तो है तक्रिया आत्मदर्शन सम्पन्नता एवं भूते ऐसा जो ज्ञानी है निष्क्रिय आत्म स्वरूप स्थित है अपना प्रयोजन है उनसे ससाधन कर्म परित्यक्तव्य में प्राप्ति कर्म साधन के साथ ऊंचना चाहिए फिर भी ततो निर्गम असंभवात निर्गम असंभा साधनाथ कर्म सकाश पत्रकार थे साधन के साथ कर्म ऐसी निर्गम असम्भव होने ऐसी असम्भव क्यों निर्गम संभव हेतु लोक संग्रह चिकित्सा ये लोक संग्रह <coughs> लोगों के में प्रवृत्ति को करके संभाग में चलाना ये ज्ञानी करता है इसकी करने से करने के लिए इच्छा से और दूसरा दुस्त, है शिष्ट विगर अपरिगर बिगड़ना परिजित शिष्टों की निंदा उसके परिहार करने के लिए शिष्टरों को निंदा करेंगे अभी कुछ नहीं करता है ऐसा कहेंगे निंदा करेंगे देखो सब छोड़कर बैठा है तो शिष्ट निंदा परिहार करने के लिए भी यथा पूर्व कर्म में प्रभुत्व होता है पूर्ववृत् कर्म नहीं प्रभुत्वे पूर्व पूर्ववध क्या है ज्ञान और ज्ञान और उदय के पहले जैसे करता था आगे बैठी जैसे करता है अभी प्रभुत्व तो अभिप्रभु तो कैसे लोक दृष्टिया अन्य अज्ञानी के दृष्टि से जैसे पहले करता था अभी ऐसे करता है संध्या बंधन स्नान आचरण पहले करता था अभी भी करता है जब पहले करता था अभी भी करता है पहले जैसे करता तभी ऐसे करता है एक करने का एक लोक संग्रह अन्य लोगों से प्रभुत्व करना दूसरा शिष्ट पुरुष से निंदा करेंगे कुछ नहीं करें बैठा है अशास्त्र मार्ग में चलने पर निंदा करते हैं जो लोग अशास्त्रीय मार्ग में चलते हैं कुछ जो शास्त्रीय संस्कार है तो उनके पीछे चलने वाले तो मिल जाते बहुत ही शास्त्र जानने वाले शास्त्रीय लोग उनकी निंदा करते हैं यह शास्त्रीय मार्ग में चल रहा है लोग अशास्त्रीय मार्ग में प्रभुत्व करता है ये कलिकाल में ऐसे होने वाला है पहले पर भविष्य पुराण में भागवत में रामानाथ आदि कलयुग आने पर क्या क्या होगा सब कहा गया है जैसे जैसे कहा गया इसे शास्त्र के अन्यथा व्याख्यान करेंगे और शास्त्र शास्त्रीय अर्थ तो को त्याग करा के अशास्त्रीय अर्थ का प्रचार करेंगे लोग उसमें चलेंगे ऐसे विभिन्न प्रकार आया है तो इस इसलो उसके शिष्ट लोग को निंदा करते शास्त्रीय मार्ग में चलाना ही चाहिए स्वयं शास्त्रीय मार्ग में चलेगा ज्ञान हो गया ऐसा अभिमान करके और शास्त्रीय मार्ग में चलेगा लोग चलाएगा ऐसा नहीं है इसलिए वर्गो तो बहुत कर्मण्य अभिप्रवित होगी और ज्ञान के दृष्टि से प्रयोग तो करोने पर भी निष्क्रिय आत्मदर्शन सम्पन्न तो आज नहीं हो किंच निष्क्रिय आत्मस्वरूप दर्शन सम्पन्न दर्शन से युक्त है निष्क्रिय ब्रह्म ज्ञान हो जाने से नहीं वो सब किंचित करो अपने दृष्टि से वस्तु कुछ नहीं करता है कि निष्क्रिय जो ब्रह्म है में वही वैसा साक्षातकार हो जाने पर देहादि में अहम नहीं देहादि में कर्म होते हुए भी देखता है कुछ नहीं करता टीका नही वो किंच करो थी नहीं वो करो कैसा है स्व अपने अपनी दृष्टि कुछ नहीं करता अज्ञान <tikavundya> के दृष्टि कर्म करने पर भी स्वृष्टि कुछ नहीं करता है करोति सत्य विदे कर्मण कूटस्थात्मासंधान से सिद्धि कवल्य विचेदे सूत्रा तस्तृत्विप्रीत पर है कर्म जब तक है रहने पर भी कुटस्थ आत्मा अनुसंधान कुटस्थ ब्रह्म में हूं ऐसा अनुसंधान करके साक्षात्कार होता है तो वो ज्ञान कैवल्य हेतु सिद्ध है कवल्य तो हेतु तिद्धि तो कुटस्थ आत्मानुसंधान से कैवल्य हेतु तिद्धि पहले कर्म विक्षेपक कथा होने पर भी जब हम अहमसीम ब्रह्म चिंतन कर साक्षात्कार करता है वो मुख्य का हेतु है, तो है। यदि कर्म प्रतिबंधक होते हुए भी आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है तो है, विक्षेप अभावेप नहीं है आत्मज्ञान हुआ तो मोक्ष के लिए क्या खाना प्राप्त होगा विक्षेप करने वाले कर्म होते हुए भी आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है तो विक्षेप अभाव होने पर सुतरातुत्म तक कृटकस्थ आत्मा अनुसंधान से तब हेतु तरह मोक्ष का साधन इसे अभिप्राय से कहते या पुनः पूर्वक्त विपरीत पूर्वोक्त विपरीत पहले क्या था पहले कर्म करता था ज्ञान हो गया आगे कर्म त्याग नहीं करके कर्म करते हुए भी अपन दृष्टि करता नहीं मुक्ति को प्राप्त करता है उससे विपरीत कौन है प्राग व कर्म आरभा पहले तो कर्म आरंभ किया था कर्म आरंभ करते विवेक हुआ फिर ज्ञान हो जाने पर अकर्म नहीं करता है कर्म छोड़ देता है यदि लोक संग्रह के लिए शिष्ट निंदा परिहार करने के लिए करने के लिए त्याग नहीं करता है कर्म करता है तो स्वदृष्टिया कुछ नहीं करता है मुक्ति को प्राप्त करता है ये पूर्व श्लोक में कहा गया उससे विपरीत जो पहले ही कर्मारंभाद ब्रह्म ने सर्वांतर प्रत्येगात्मा निष्क्रिय संजात आत्म दर्शन कर्मारंभ के पहले ब्रह्म में जो सर्वांतर है ब्रह्म सबके अंतर है प्रत्येगात्मा ही निष्क्रिय संजात आत्म दर्शन संजात आत्मदर्शनम यश्यत आत्मदर्शन साक्षात्कार जिसको हो गया सदिष्टाधिष्ट इष्ट विषयाशीवर्जितया दिष्ट और अदृष्ट विषय आशीर्यसे दिष्ट विषय की इच्छा अदिष्ट विषय इच्छा रहित है विवर्जितया दिष्टाधिष्टार्थ कर्मनी बीजय विरावनी चाहिए दिष्ट दिष्टार्थ कर्म में प्रयोजन अपश्यम अदृष्ट स्वर्ग आदि के लिए दुष्ट प्रयोजन कार्य आयोजित करेंगे तो बृष्टि अधिक होती है अपसन कर्म संद्य साधन के साथ कर्म का त्याग करके साधन कर्म के भीतर तो अध्यक्ष छोड़ करके शरीर यात्रा मात्र चेष्टा शरीर यात्रा मात्र चेष्टा शरीर यात्रा के लिए केवल उसकी चेष्टा है यथिर ज्ञान अनिष्ठ हो ज्ञान अनिष्ठा ज्ञान अनिष्ठ मुक्त हो जाता है इसी अर्थ को दिखाने के लिए कहते ठीक है हमें पूर्वोक विपरीत क्या है लोक संग्रह के निरपेक्ष पहले तो लोक संग्रह की अपेक्षा से शिष्ट निंदा परित्याग करने के लिए कर्म करते हुए भी नहीं करता है उससे विपरीत है उसके निरपेक्ष करके अपने ज्ञान हो गया कुछ नहीं करता है विक्षेप पदे वैपरीत पर आगे व कर्म आर वो कर्म आरम्भ क्या करता था आगे ज्ञान हो गया ये तो पहले से कर्म त्याग करके ज्ञान स्थित है साधन सर्व कर्म संस्य स्थिति कथम साधन के साथ संपूर्ण कर्म का त्याग कर देगा तो सर्वस्थिति के कुछ नहीं रहे हम चेष्टा व्यापार केवल विचार ना भी करेगा तभी तथा चेष्टा निविष्ट चेत सम्य बहिर्मुख से कुछ चेष्टा से चेष्टा में निविष्ट होगा चेत चेष्टाया निविष्ट चेतवे तो तो से उसका मन उसमें लगे अब इसमें जाना ये करना विचार करना वो करना इसमें लगेगा तो समय ज्ञान इससे बड़ी मुख्य हो जाएगा मुक्ति कैसे होगी ये तो आशंका यथोपदिष्ट चेष्टा हैदरा तो नहीं हो ये जो उपदिष्ट चेष्टा है विचार आदि उसमें आदर नहीं किया हमको ये करना है समय करना जानना है इसे कभी नहीं कर कभी कर रहा है कभी एक बार कर लिया कभी म, म, म, देर में गया कभी कर लिया उसमें करते बुद्धि नहीं ज्ञान निष्ठा ज्ञान विष्ठा है अन्य मिनिस्टर नहीं, वो हो जाते मनिषा योगे दर्शय इमं श्लोक आह इतिवलोक कहते हैं। आशिष प्राथना भेद कृष्ण विशेष त्यक्ताशी निराशि श्लोक निराशीतचिता आत्मा तपरीग्रह केवलं केवलं शारीर कवल कर्मी कुरोषं निराशि यतचितात्मा तरीग्रह केवलं शारीरम कर्म कुर विषम निराशी ही निर्गत आशीष किसी कर्म फल किसी चित्तरात्मा चित्त आत्मा कार्य बाह्य कार्यक्रम सगायत चित्त यमुन ऐसे चित्र जैसे नियत है त्यक्त सर्वपरिग्रह त्यक्त सर्वपरिग्रह सर्वपरिग्रह सब कुछ त्याग कर लिया कोई परिग्रह नहीं केवल कर्म करते सर्व स्थिति हेतु प्रयोजन केवल सारे कर्म करते हे के लिए विश्वनात्मति पाप को प्राप्त नहीं करता बंधनों को प्राप्त नहीं करता है टीका में दिया निराशी का अर्थ आशीष है प्रार्थना भेदा विशेष है आशीष इच्छा है प्रार्थना इच्छा विशेष तृष्णा है आशीषा विदेशों निर्गत है तुम्हारा इच्छा क्यों नहीं है क्योंकि यथ चितात्मा चित्तावत आत्मा संयम कथम चित्त का होगा आत्मा का कैसे संयम होगा ऐसा संक्रांत से कहते भाष्य में निराशे निर्गता आशीषो यार्थ स निराशी आशीष इच्छा निर्गली समाप्त होगी है ही नहीं यथ चित्तात्मा चित्तम तो अंत कर नुं? आत्मा का क्या बाह्य कार्यको संगात यहाँ आत्मा का ही रहना तभी तो नियमन बनेगा आत्मा के लिए नियमन नहीं तु उभ अभी यथ यथोगा तो यथो ये नित्तात्मा यह चित्त और आत्मा का नियमन कर लिया चित्त अंत कोण बाह्य कार्यक्रम संघात नियमन है चित्तात्मा त्यक्तर्वरिग्रह त्यक्त सर्वरग्रहण सब कुछ परिग्रह तैयार कर दिया इच्छा के लिए रहे प्रयोजन शरीर स्थिति प्रयोजन त्राफिमर्जित बीच में कर्म केवल त्र अभिमाजित कर्म कर्न कर्म करते उसमें भी कर्चुत छोड़ करके नाप्नो न प्राप्नो किलबीशम अनिष्ट रूप पाप और धर्म को से नहीं करता है न धर्म प्राप्त नहीं करता है धर्मो को मुमुक्ष और अनिष्ट रूप के तो लिए समय वो बंधा बंध अपाद तो पाप से प्राप्त नहीं करेगा धर्म को ही प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि आता है धर्म एक उसके अनिष्ट रूप धर्म पुण्य से फिर स्वर्ग प्राप्त करे तो मुख्य नहीं मिलेगा इसलिए जो कर्म करता है फल इच्छा रहते हुए कर्म करता है कि भी सही उसके लिए पाप और बंधक का पादक स्वर्ग प्राप्त करेगा तो भी बंधक प्राप्त करेगा संसार में रहेगा टीकाने सती सिद्धम द्व स्वीम सती सिद्धम टीकाने बनाना द्वय सही मती द्वी चित्त सर्ज सिद्धार्थ त्यक्त सर्वपरिग्रह सर्वपरिग्रह परिचय देह स्थिति दुष्ठा सब छोड़ देगा तो देह स्थिति कैसे होगी इत्या संख्या है शारीरम टीका प्रत्येक प्रति के शारीरमित शारीरम शरीर शारी शारी मात्र प्रयोजन है मात्र शब्द से पर्ण्या केवलम पदम शारीरम केवलम कर्म शारीर हो गया शरीर के लिए कर्म फिर केवल ये पुनरो अनर्थ होगा एका नहीं शरीर स्थिति के लिए कर्म करता है केवल उसे भी अभिमान रहित होकर तथा अभिमान ये केवल करते शारीरम केवल इत्यादि शारीरिक पदार्थ पुष्टि कर्तुम शारीरम केवल कर्म कुर के अब यहाँ प्रश्न करे शारीरम केवल शारीरिक पदार्थ क्या है शारीरिक पदार्थम स्पुष्टि करतु स्फुटी कर तुम स्पष्ट करना करने के लिए उभय था संभावना संभावना करते शारी शारी केवलम कर्म ये शारीरम केवलम कर्म दिया शारीर शब्द से क्या लेना कि की शरीर निवर्तम शारीरम कर्म अभिप्रेतम शरीर से जो होता है उसको शारीर कर्म ये लेना है आओ सी स्थिति मात्र प्रयोजन शारीरम कर्म शरीर स्थिति ही प्रयोजन जिसका अगर कुछ नहीं सर्वस्थिति के लिए स्थिति मात्रम, मात्र स्थिति मात्रम सर्वस्थिति मात्र प्रयोजन जिस कर्म का प्रयोजन है केवल सर्वस्थिति उसको शारीरिक कर्म लेना ये द्वितीय कल्प है और प्रथम कल्प हो गया शरीर से जो जो होता है कर्म सब शारीर तो यहाँ शारीरिक कर्म से क्या दो कल्प में क्या लेना ठीक है शरीर निर्वर्तन शारीरम इत्याश् पक्षीय किन्दूषण पूरा पीछे पूछता है से होने वाले जितने कर्म उसको सार्वजन कहेंगे इसमें क्या दूषण नहीं और सर्वस्थित अर्थन शरीरम शारीरम इतिहासि पक्ष सर्वस्थित सर्वस्थिति के लिए जो कर्म करता है वो शारीर कहेंगे इस पक्ष में क्या फल है ऐसे पूर्व भाजपा पूछता है किन चाहता किन चाहता जैसे क्या है दोनों में से कोई शारीर हो तो क्या होगा किन चाहता यदि, यदि शरीर निर्वरतम शारीरम कर्म यदि शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन शारीरम इसे क्या मिलेगा ये पूर्व है शरीर से होने वाले कर्म को शारीर कर्म कहा जाए प्रथम कड़प और शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन इसी कर्म को जाए तो शारे क्या लाभ आनी है ये प्रश्न होने पर उच्च अधिकार सिद्धांत उत्तर देता है ठीक है शरीर निर्वृत्म शारीरम इतिहासिन पक्षी सर्व से होने वाले कर्म को शारीर कहेंगे तो सिद्धांति दूषणवाह उच्चते प्रथम पल्प में दोषिता है ठीक है शारीर शारी सारी रहना या निर्वर्तन तत्किन प्रसिद्धम भीतमा प्रतिसिद्धम भीतमा सर्वन निर्वृत कर्म कहेंगे सर्वित कर्म ही होता है प्रतिसिद्ध सिद्ध कर्म ही होता है क्या प्रति लेना या विता लेना प्रथम यदि कहेंगे प्रतिषिध कर्म करते हुए शरीर के द्वारा प्रतिसिद्ध कर्म करते प्राप प्राप्त नहीं करता है वो विरोध होगा यदा शरीर निर्वृत्तम कर्म शारीरम अभिप्रेतम सात शरीर से वाले कर्म शारीर ऐसा मानेंगे तथा दिष्टादृष्ट प्रयोजन कर्म प्रतिषिधम अपने शरीर कुरु तक भी समिति विरुद्धाभिधान प्रसजेत दुष्ट अध कर्म है कुछ दुष्ट प्रयोजन है अभी कर्म करेंगे तो फल मिलेगा कार्यरिया वृष्टि तो काम हो कार्यरिया करेंगे तो वृष्टि होती अदृष्ट प्रयोजन स्वर्ग है अभी दुष्ट नहीं मरने के बाद मिलेगा ये कर्म है कुछ निषिद्ध है कुछ बीत है प्रति सिद्ध हो शरीर अनुकूल ये प्रति सिद्ध कर्म है शारी से करते हुए न आत्मृति के मिशन को प्राप्त नहीं करता इसे कहते हुए कथन होगा तो प्रति कर्म करते हैं पाप को प्राप्त नहीं करेगा ये तो ठीक है नहीं ठीक है प्रतिषिद्ध आचार्य भी अनिष्ट प्राप्ति चुकते <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> प्रतिषिद्ध कर्म करने पर भी अनिष्ट प्राप्त नहीं करेगा ऐसा कहेंगे तो पाप को प्राप्त तो नहीं करेगा प्रति तो प्रतिषिद्ध शास्त्र विरुद्ध होगा यह अभिप्राय द्वितीय पक्ष में विहित करने कहेंगे नहीं प्रतिसिद्ध नहीं विहित कर्म करे सदर से जितने पाप कर्म है प्रति प्रतिसिद्ध नहीं करे केवल विहित तो कर्म करे तो पाप को प्राप्त नहीं करेगा तो यहाँ पाप प्राप्ति का प्रसंग नहीं तो पाप को प्राप्त नहीं करेगा निषिद्ध करना व्यर्थ विहित करने सती अनिष्ट तो प्राप्ति अभा बीत कर्म करें तो अनिष्ट प्राप्ति की संभावना नहीं तो अप्राप्त प्रतिशत हो जाएगी शास्त्रीय कर्म करते समय पाप को प्राप्त नहीं करेगा पाप को क्यों प्राप्त करेगा बीत कर्म करने पर अनिष्ट प्राप्ति तो ही नहीं शास्त्रीय च कर्म दिष्टादिष्ट प्रयोजन शरीर कुरबिश मित्राप्त प्रतिशत प्रसंग जो शास्त्रीय कर्म है दिष्ट और अदृष्ट प्रयोजन शरीर से करता है फिर भी पाप को प्राप्त नहीं करता है इसे कहते हैं अप्राप्त प्रतिशत कि शास्त्रीय कर्म करने से तो पापों प्राप्ति का प्रसंग है नहीं अपराध का प्रतिशत व्यर्थ है ति ठीक है नहीं दिष्टा दिष्ट प्रयोजन क्या दिष्ट प्रयोजन कार्य कर्म कार्य दृष्टि काम दुष्ट उसका फल अदृष्ट प्रयोजन सर्वसाधन ज्योतिषमादिक कर्म ये विवाह बता दिया शारीर निर्वर्तम कर्म शारीरम अभिमतमित्ती पक्ष दुष्णान्तर महा सर्व से होने वाले कर्म को शारीरिका कहेंगे तो दूसरा भी दो हम देते शारीरमी शारीरम कर्म कुरि विशेषणार्थ केवल शब्द प्रयोग वांग मनस कर्म विधि प्रतिशत विषय धर्म धर्म शब्दवाच्यम कुर विषमित यदि शारीर निर्वृत्त कर्म को शरीर निर्वृत्त कर्म को शारेंगे <coughs> जो कर्म शरीर से होते हैं वह कर्म करते, स, करते हुए पाप को प्राप्त नहीं करता है ये अर्थ करेंगे शारीरम कर्म इति विशेषण देने से और केवल सदुप्रयोग करने से केवल शरीर से जो कर्म होता है ऐसे करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं करेगा यदि वहांग मनो से वाण और मन वाणी और मन वाणी कर्ण से सब इंटरव्यू लेना उससे निर्वृत कर्म जो विधि प्रतिषेध विषय विधि का विषय हो प्रतिश्री का विषय हो विधि का विषय होता थे थे थे थे थे। धर्म प्रतिषेध का विषय होता धर्म धर्म अधर्म शब्द वाची धर्म अधर्म कुछ भी करे यदि वाणी मन से संपन्न होता है तो कुरबन प्राप्त के विषय पाप को प्राप्त करे इंद्रिय मन के द्वारा जो कर्म करेगा विधि प्रति धर्म करे अधर्म करे तो पाप को प्राप्त करेगा ये कहा जाएगा शब्द से निवृत्त कर्म करते समय पाप को प्राप्त नहीं करेगा अब यदि इंद्रिया और मन के द्वारा कर्म करे तो पाप को प्राप्त करेगा ये अर्थ हो जाएगा ठीक है मनुष्य व कर्म न अनुष्ठा नहीं भवत्यव किल प्राप्ति आसंख्या तो कहते वाहनि के द्वारा अथवा इंद्रिया के द्वारा मन के द्वारा कर्म का अनुष्ठान करने पर सन्यासी न किल प्राप्ति पाप की प्राप्ति होगी वाचा मनसा वाह इसे पाठ प्राप्ति संख्या तथा तत्रि वांग मनसाध्याम चाहिए वांग मनसाध्याम मनोभ्याम नहीं अच्छा विचुर से वांग मनस बनता है वांग मनसान वाणी और मन के द्वारा बीता अनुष्ठान पक्षी इंद्रिय मन के द्वारा विहत कर्म करेंगे तो क्ल से प्राप्ति वचन विरुद्ध यदि विहित कर्म करता है तो उसमें पाप प्राप्ति का प्रसंग ही नहीं और उसमें पाप प्राप्ति वचन विहित कर्म करेगा वाणी इंद्रियो के द्वारा मन के द्वारा विहित कर्म करेगी तो पाप को प्राप्त करेगा शरीर के द्वारा होने वाले कर्म करें तो पाप को प्राप्त नहीं करेगा और इंद्रिय मन के द्वारा कर्म करेगा विहित कर्म करे तो भी पाप को प्राप्त करेगा ये तो विरुद्ध हुआ विहित तो कर्म करेगा तो पाप प्राप्त क्यों करेगा ठीक है वांग मन साभ्याम विहिता प्रतिषिद्ध प्रतिश्द करने वा क्लेश प्राप्ति संन्यास अनुष्ठा विकल्प वाणी और मन के द्वारा विहित कर्म करने से पाप को प्राप्त करेगा अथवा प्रतिष्ठित करने की भी सपाप्ति ये विकल्प आदि जप ध्यान विधि विरुद्ध से यदि तो कहेंगे विहित तो कर्म करने पर भी वाणी द्वारा मन के द्वारा वाणी के द्वारा विहित तो कर्म करने पर भी पाप को प्राप्त करेगा तो जप ध्यान विधि विरुद्ध हो गया जप ध्यान अधिके तो भी पाप को प्राप्त करेगा क्योंकि जप वाणी के द्वारा मन के होगा ध्यान मन के द्वारा जप मुख्य होगा एक द्वितीय दुषय द्वितीय यदि कहेंगे प्रति करने पर पाप को प्राप्त करेगा प्रति सिद्धवास में प्रति सेवा पक्षी भी तो प्रति कर्म करने पर शरीर मनो के द्वारा वाणी के द्वारा पाप को प्राप्त करेगा तो भूतार्थवाद मात्र मनो अर्थ को ये तो सिद्ध ही है यदि प्रति कर्म करेगा तो पाप को प्राप्त करेगा ये तो सिद्धार्थ का अनुवाद हो जाएगा जो अर्थ सिद्ध है उसको कहेंगे तो उसको अनुवाद अनुवाद अवधारित ये तो निश्चित सौ के पाप कर्म करेगा निषिद्ध कर्म करेगा तो पाप को प्राप्त करेगा इसको कथन करना अनथक हो जाएगा ठीक है शरीर निर्वर्तम कर्म शारीरमितिपक्षम एवं प्रतीक्षिप अब इस शरीर से होने वाले कर्म को शारीरिक कर्म करेंगे इसे दोष दिया पहले तो विहित तो कर्म करेगा या पहले निश्चिध कर्म करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं करना विरुद्ध होता है अब कर्म करेगा पाप को प्राप्त नहीं करता है तो वीत कर्म में पाप प्राप्ति का संभव ही नहीं तो निश्चित व्यस्त होता है निश्चित और जो शरीर से केवल कर्म होने पर पाप को प्राप्त तो नहीं करेगा ऐसा मानेंगे तो इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा कर्म करने से पाप को प्राप्त तो करेगा उससे भी विकल्प है इंद्रिया मन के द्वारा यदि वीत कर्म करेगा तो पाप को प्राप्त करना ही पसंद ही नहीं पाप को क्या प्राप्त करेगा अनिशिद कर्म करेगा तो निषिद्ध कर्म करने पर शरीर मन के द्वारा मन के द्वारा तो पाप को प्राप्त करना ही है तो प्रतिषिद्ध सेवा मानेंगे तो भूतार्थ पाप को प्राप्त करेगा विहित अनिषि काम करेगा तो पाप को प्राप्त करेगा ये तो सिद्ध ही है भूतार्थ बात अनुवाद हो जाएगा इसी प्रकार शरीर निर्वृत्त कर्म को शारीरिक कहेंगे तो दूषण दिया शरीर से होने वाले जो कर्म है उसको शारीरिक कहेंगे ये ठीक नहीं है पहला विकल्प क्या क्या सदस्य करने वाले कर्म सदस्य निर्वत्य कर्म करे बीहत <�स्तित्तर> करे अथवा प्रति करे बीहत करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं करेगा तो बीहत कर्ण से पाप प्राप्ति ही नहीं पाप को प्राप्त नहीं करेगा तो कहने क्या जरूरत है और निशिध कर्म से पाप नहीं प्राप्त करेगा निशिध कर्म करेगा तो पाप प्राप्त करेगा और जो शास्त्रीय निशिध कर्म करता है पहले प्रतिषिद्ध पक्ष पहला है प्रति करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं करेगा विरुद्ध होता है अब प्रतिसिद्ध भीतर कर्म करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं करता है तो बीहत कर्म पाप प्राप्ति का प्रसंग ही और दूसरा है शारीरिक और केवल पद प्रयोग करने से शारीरिक कर्म करते हुए पाप को प्राप्त नहीं करेगा तो वाणी मन के द्वारा इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा कर्म करेगा तो पाप को प्राप्त करेगा ये अर्थ तो सिद्ध हुआ उसमें भी वाणी मन के तो द्वारा जो करेगा विहित तो कर्म वो तो पाप को प्राप्त करेगा ये नहीं बनेगा विहित तो कर्म करने से पाप प्राप्ति प्रसंग नहीं और वाणी मन के द्वारा निषिद्ध कर्म करेगा तो पाप को प्राप्त करना ये तो सिद्ध ही अनुवाद हो जाएगा ऐसे करके शारीरम का अर्थ शरीर निर्भर शरीर छोड़ने वाले कर्म ये अर्थ ठीक है इसका निषेध हुआ द्वितीय पक्ष में क्या करेंगे शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन शरीर स्थिति के आवश्यक कर्म का निर्देश वो पाप को प्राप्त नहीं करेगा कर द्वितीय पक्षी लाभ हम दिखाई थी दर्शी ये धातु शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन शारीरम <fasten> <या> कर्म अभिप्रियम भवि ये मानेंगे शरीर स्थिति है जिसका प्रयोजन तथा तो दिष्टा दिष्टा प्रयोजन दुष्ट अधिष्ट प्रयोजन कर्म विधि प्रतिशत गम्यम विधि वाक्य प्रतिशत वाक्य से गम्य होता है छात्र नहीं विधि प्रतिशत गम्य शारीर वांग मनसा निर्वर्त मनस शरीर वांग मनस निर्वर्त्यम शरीर के द्वारा इंद्र के द्वारा मन के द्वारा होता हुआ अन्य अक्रूहन अन्य कुछ नहीं करता है तेर व शारीराधि शरीर मन वाणी के द्वारा क्या गया कर्म शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन जिसका केवल शब्द प्रयोग करने से इसको भी छोड़ना है, को है। अभिमान का छोड़ना अहम करोगी अभिमान परिचित अहम करूंगी सर्जा शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन और केवल देने से अहम करो अभिमान नहीं तो होकर जो कर्म करेगा <गेवदे> सर्जा आदि चेष्टा मात्र शरीर आदि चेष्टा केवल करता है अभिमान नहीं तो होकर लोक दृष्टिया कर अपनी दृष्टि से ज्ञान नहीं करता है लोक कर दृष्टिया करता हुआ केवल न प्राप्त को प्राप्त नहीं करता है अन्य स्थिति प्रयोजना सकाबन अन्य अन्य क्या है देह स्थिति प्रयोजन जिसका हो इस कर्म से अन्य कर्म नहीं करते तथा भी विदुष और स्व दृष्टि न अपने दृष्टि कर्म नहीं करता है लोक दृष्टि से अपने दृष्टि से व्यापक निष्क्रिय कर्म विधि विद्वान उपतया वर्तमान इस रूप ऐसी रहता है शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन कर्म करता है कर्तृत्व छोड़कर के ऐसे कर्म करने वाले अप्रति अपनी दृष्टि से कर्म नहीं करता है अज्ञान दृष्टि से करता है पाप को प्राप्त नहीं करता है इत्या विवेक्षितम अर्थ है ऐसा क्या अर्थ विवेक्षित भाषा में एवं भूत से पाप सदवाच के विप्ति असंभव ऐसे जो ज्ञानी पाप सदवाज की प्राप्ति संभव ही नहीं तो किमिश हम न प्राप्त संसार संसार को प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म चुका तो ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म दग्ध तो हो गया अप्रतिबंधन मुच्चे बिना प्रतिबंध मुक्त हो जाता है ये पूर्वोत्तर समय दर्शन फल का अनुवाद किया एवं शारीरम केवल कर्म इतने अर्थ से परिक्रमानेंगे तो निर्दिष्ट हो जाएगा केवल शरीर मात्र कर्म करेंगे तो ठीक है विधि निषेधम कर्म देह स्थित हेतु व्यतिरित अकुब देह स्थिति हेतु कर्मों को छोड़कर अन्य कुछ कर्म नहीं करता वा शारीरम केवल कर्म कुरश प्रकार परिग्रे ऐसा अनुसे शिमात्र कर्म करते हुए प्राप्त नहीं करता संसार प्राप्त नहीं करता है शारीरम केवलमती विशेषण्व निर्दोष सिद्धति तब शारी शरीर स्थिति प्रयोजन और केवल हो गया उससे भी कर्तृत्व रहित होकर तब तो निर्दोष सिद्ध होगा इति फलित एवं शारीरम केवलम कर्म इस अर्थ ये शारीरम केवलम दोनों विशेषण भी, भी निर्दोष होगा तो शारीर यदि शरीर के द्वारा निर्वृत्त शारीर कहेंगे तो फिर केवल इतना व्यर्थ होगा शरीर के द्वारा निर्वृत्त शारीर हो गया फिर केवल व्यर्थ हो जाएगा तो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन कर्म हो और केवल अर्थ कर दिया कर्तृत्मान रहते होकर भी वो सब दिष्टा कर्म नहीं करता है तो ताप को प्राप्त नहीं करता है तक कर्तव्य संसार से मुक्त हो जाता है ओ मित्र सं